लक्ष्यम लक्षण लक्षण लक्षण लक्षण लक्षण उच्यते हैं दो तटस्थ तटस्थ तभी कहते वो लक्ष्य क्या है तदेव तदेव तटस्थ तटस्थ लक्षण लक्षितम माया तत्पद इति चैतन्य स्वरूप तटस्थ लक्षण से लक्षित हुआ तत्पदवाच्य चैतन्य लक्षित जो हुआ लक्षित तो वास्तविक शुद्ध होगा तभी कहते है उसका जो वाच्य क्या है कहते हैं माया प्रतिबिंबितम केचित ये वाच्य है माया प्रतिबिंबित अर्थात ईश्वर इसलिए पहले का तत्पद वाच्य चैतन्य शुद्ध नहीं है माया इति कैचित माया में प्रतिबिंबित आवास आवास ये आवासवाद आवासवाद ये सुरेश्वर अभी टीका में शंका करने वाला कहता है तो माया भेद अभाव तत्प्रतिबिंबित तो तत्प्रतिबिंबित तो तो जीवत्वाद कथम माया प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर इति आसंख्य शंका <coughs> करने वाला का कहना है कि अविद्या और माया भेद अभावान दोनों एक ही हैं और अविद्या में जो प्रतिबिंबित तो होता है उसको जीव कहा गया अभी आप कैसे कहते हैं कि माया में प्रतिबिंबित तो होने से ईश्वर हो जाएगा अविद्या माया तो एक ही है पहले कहा था अनर्थांतरम अर्थांतर नहीं है एक ही है विद्या माया प्रदृति सब एक ही है मूल में तेसा अयम आशय अर्थात वार्तिक मत का, का हम क्या तात्पर्य कहते हैं जीव परमेश्वर साधारणम चैतन्य मात्रम बिंब और अर्थात चैतन्य मात्र शुद्ध चैतन्य बिंब है वो जीव के लिए भी वही बिंब है ईश्वर के लिए भी वही बिंब है बिंब तो एक है तस्विंब से अविद्या प्रतिबिंब ईश्वर अविद्या माया उसमें जो प्रतिबिंबित होगा वो ईश्वर और अंतकरण प्रतिबिंब जीव चैतन्य प्रतिबिंब जीव चैतन्य अंतकरण में प्रतिबिंब होगा तो जीव और माया में प्रतिबिंबित होगा तो ईश्वर अविद्या में प्रतिबिंबित होगा तो जीव कक्ष वाला ऐसा नहीं कहते वो कहते अंतकरण में प्रतिबिंबित होगा अंतकरण होता बुद्धि बुद्धि का जो वृत्ति बुद्धि वृत्ति में जो प्रतिबिंबित होगा जीव कार्य अयम जीव कारण उपाधिर ईश्वर इति है ये पक्षे वाले अपना ये श्रुति उदाहरण देते है अंतकरण हो गया कार्य और माया अविद्या ये हो गया कारण कारण उपाधि ईश्वर इति है टीका में जीवेश्वर विभाग आह भारतीय मत में जीव और ईश्वर का विभाग भेद स्पष्ट करते हैं तलाशय गरावगत सूर्य प्रतिबिंब जीव परमेश्वर ये जलाशयगत और शरावगत सराव अर्थात छोटा हो गया जलाशय अर्थात बड़ा हो गया प्रतिबिंब अर्थात जलाशय से, से हम शराब से पानी उठा करके ले आए तो जलाशय को अगर कारण कहेंगे शराब को कार्य के दिए जीव परमेश्वर और भेद अविद्यात्मक उपाधिर्यापक अविद्यात्मक जो उपाधि है माया जिसको कहा गया पूर्व कृष्ण अविद्यात्मक माया ये उपाधि व्यापक होने से तद उपाधि ईश्वर से आप उपाधि व्यापक है तो प्रतिबिंब भी व्यापक हो गया ईश्वर भी इस पक्ष में प्रतिबिंब अंतकरण से परिचिनता तद उपाधिकीव सेन्न तो। तो अंतकरण उपाधि अगर परिचिन्न है तो उपहित भी परिचिन्न माना जाएगा टीका में पूर्व पृष्ठ में है एवं विध अनेक जीव दूषण अभिधान पूर्वकम मतांतरम अवताए रहते इस प्रकार की मत में अब अंतकरण में प्रतिबिंबित तो होने से जीव अंतकरण नाना है इसलिए जीव भी नाना हो जाएंगे ये अनेक जीववाद वार्तिक मत नाना जीववाद तो इसमें दोष दिखा करके अन्य मत विवरण मत कहेंगे तो वार्तिक मत में दोष क्या हुआ एतन मते अविद्यात दोषा जीवे परमेश्वर में होता है तो इसी प्रकार की अविद्या रूप जो माया है उसमें प्रतिबिंबित तो हुआ चैतन्य उसको ईश्वर कहेंगे जैसे जीव में भी दोष आता है इसी प्रकार ईश्वर में भी दोष आएगा क्यों हेतु देते हैं आगे उपाधे है प्रतिबिंब पक्षपातवात यह तो है उपाधि जो होता है वो प्रतिबिंब पक्षपाती होता है वास्तविक है प्रतिबिंब उपाधि पक्षपाती ऐसे वाक्य व्यवहार करते है उपाधि उपाधि को कुछ करना नहीं वो तो बेचारा खड़ा है दर्पण खड़ा है अभी प्रतिबिंब बिंब को अनुसरण करेगा अथवा तो उपाधि को अनुसरण करेगा ये बात होता है प्रतिबिंब प्रतिबिंब का असल स्वरूप हो गया बिंब इसलिए प्रतिबिंब अपना स्वरूप बिंब को अनुसरण करेगा अथवा जिसमें प्रतिबिंबित तो हुआ उपाधि को अनुसरण करेगा ये विकल्प होने से वहाँ समाधान देते हैं प्रतिबिंब उपाधि पक्षपाती होता है बिंब का जो स्वरूप अगर उपाधि में कुछ विपरीत आ गया बिंब पूरा शुभ्र है उपाधि में काली है तो प्रतिबिंब शुभ्र दिखेगा ना थोड़ा काला दिखेगा इसलिए प्रतिबिंब उपाधि पक्षपात यहाँ कहते हैं उपाधि प्रतिबिंब पक्षपात अर्थात होता है इन मूल वाक्य होता है कि प्रतिबिंब उपाधि पक्षपाती कहते है तभी तो होने से क्या है माया जो अविद्या है उसमें प्रतिबिंबित तो हुआ ईश्वर तभी तो माया का जो दोष है वो सब ईश्वर में आ जाएगा प्रतिबिंब पक्षपाती होने से असुरसार भारतीय मत में ये दोष आया असरस होने से दूसरे लोग दूसरा बात कहते हैं लेकिन उसको ही वो, वो समाधान देते हैं कि जो माया में तो दो हाँ, आवरणात्मक दोष नहीं है विक्षेपात्मक ये दोष है तो विक्षेपात्मक दोष तो है तो अभी माया में विक्षेपात्मक साथ रहने के बाकी जो धर्म कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो ये सब तो यहाँ वो लोग समाधान देते है की कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो ये सब आएगा अगर आवरण हुआ तो आवरण अगर नहीं है तो ये तो, तो इत्यादि नहीं आएगा तो कहेंगे अगर आवरण नहीं है तो फिर ये विक्षिप भी कहा से आएगा तो इसलिए मानना पड़ेगा कि आवरण थोड़ा ले हुआ क्योंकि जिस समय में ज्ञान दृढ़ रहेगा की अद्वित ही है ये तो केवल समाधि में होगा द्वित का भान होगा तो फिर और समाधिस्थ नहीं है ऐसे परिस्थिति में अगर आवरण थोड़ा सा नहीं मानेंगे तो फिर विक्षेप आएगा कहां से इसलिए कहा जाता है कि जीवन मुक्त में अविद्यालय से नहीं मानने से व्यवहार कैसे करेगा इसलिए विवरण मत वाले उनको कहते हैं कि आप नहीं कह पाएंगे कि आवरण बिल्कुल नहीं है तो आवरण बिल्कुल नहीं लगा तो विक्षेप होगा नहीं इसलिए अर्थात ये विवाद रहता है उनमें विवरण ये प्रकाशात्मक यदि ये जो कहते ना पंचपादिका का जो टीका है वो वेदांत का मुख्य मत मानने वाले उनको क्या जी कौन सा पुस्तक है सर्वोद ये पंचपादिका। नहीं पंचपाधिका के ऊपर टीका जो है उसी का नाम है विवरण टीका का नाम ही है विवरण जैसे हम भामती मत कह देते हैं वचस्पति मत कहीं कहते हैं कहीं भामती मत कहते हैं और विभरण विवरणाचार्य उनका नाम हो गया कि प्रकाशात्मक यति इतना लंबा नाम क्या विवरण करेंगे इसलिए विभरण मत कह मत जैसे कह देते है इसलिए तो ये लोग कहते हैं बिंबात्मक ईश्वर चैतन्यम इतनी अपर ये कहते हैं ईश्वर चैतन्य तो बिंब है और प्रतिबिंब नहीं है तो जीव जो है वह प्रतिबिंब है तो वेदांत में भी, भी जैसे अधिक वाले पंचदशी महत्व अर्थात वहाँ भी जीव और ईश्वर मलिन सत्व और शुद्ध सत्व में प्रतिबिंबित चैतन्य को शुद्ध सत्व में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर मलिन सत्व में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव तो दो ही अविद्या में तो होने से भी सुद्धर सुद्धर तो ये अंतर करते हैं और जीव स्वीकार से हाँ भाष्य में सब एक एक पंक्ति को लिए है जैसे मोमी वाशो जीवो लोग वहाँ भगवान भाष्य का दो उदाहरण दिये एक दिये है जैसे जल सूर्य का और दूसरे हो गया की आकाश घटाकाश मठाकाश यह क्या हो गया अवचिन्न घटा अवचिन्न आकाश इसको वाचस्पति लेकर के कहें अव छिन्नवाद होगा और जल में सूर्य का प्रतिबिंब हुआ प्रतिबिंब को लेकर के यह दोनों मत आ गया आवासवाद और प्रतिबिंबवाद विवरण मत को कहते हैं प्रतिबिंबवाद आभाषवाद प्रतिबिंबवाद दोनों ही जल सूर्य को लेकर के हुआ जल सूर्य को अर्थात सूर्य ये क प्रत्योग हुआ जल सूर्य को कहते हैं ये दोनों में फिर अंतर हो जाता है कि आभाषवाद वाले कहते हैं कि ये जो दिखता है आभाष ये ही जीव है जीवत्व मिथ्या जीव जीव तो है बिंब ही सत्य है विवरण वाला कहते हैं जो दिखता है वो कुछ नहीं है दिखता है तो बिंब ही दिखता है तो इसलिए विवरण मतों को मुख्य कहते हैं ये प्रतिबिंब का सत्ता को स्वीकार नहीं करते कहते बिंब ही अर्थात जब अहम ज्ञान होता है ये ब्रह्म का ही ज्ञान होता है हमको किंतु भ्रांति होता है कि जैसे कहते हैं यहाँ देखते हैं वास्तविक बिंबो को आकाशस्थ बिंबो को देखता है किंतु कहता है यहाँ देखता है कहते हैं ये भ्रांति है यहाँ नहीं है हमारा चक्षु का रश्मि जा करके टकरा करके उसको देखता है इसी प्रकार की जब ये अहम का ज्ञान होता है ये वास्तविक ब्रह्म का ही ज्ञान होता है बुद्धि बीच में रहकर कहता है कि अपरिचित न है तो बुद्धि अगर नहीं है तो कहेगा अपरिचितों का ही ग्राम करता है आभा में आभाष को स्वीकार करते हैं विवरण मत में आभास को स्वीकार नहीं करते हैं किन्तु जब विवरण वालों को पूछा जाता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं है क्यों उंगली निर्देश करता है पश्चिम दर्पण ये, ये क्यों कहता है तो कहते हैं अगर आप मानते हैं कि दर्पण में आपको दिखता है तो ठीक है मान लीजिए इस प्रकार के वो कह देते हैं अर्थात आप बिंबो को ग्रहण करने के लिए मतलब राजी नहीं हो रहे हैं इसमें सत्य तो बुद्धि रख रहे हैं कह रहे ठीक है यहाँ रखिए जब फिर समय आएगा हो जाएगा तो वो वहां मान लेते हैं तो यहाँ दो मत कहेंगे वार्तिक मत कहे और विवरण मत अभी कहते हैं बिंबात्मक चैतन्यत्मक ईश्वर का मुख्य बात ये है एकम एव चैतन्य आक्रांत ईश्वर चैतन्यम प्रतिबिंबत्व आक्रांत जीव चैतन्यम चैतन्यता एक ही तो है दर्पण का विद्यमानता हो जाने से बुद्धि में बिंब प्रतिबिंब का विचार आ जाएगा दर्पण अर्थात उपाधि उपाधि अर्थात बुद्धि बुद्धि आ गया तो बिंब प्रतिबिंब का विचार आरम्भ तो हो गया उपाधि आया तो बिंब प्रतिबिंब होगा ना उपाधि नहीं है तो कहा बिंब प्रतिबिंब इस प्रकार बुद्धि नहीं है तो कहा जीव ईश्वर बुद्धि अगर आ गया तो जो प्रतिबिंबत्व आक्रांत तो हो गया उसको कहा जाएगा जीव और जो बिंबत्व आक्रांत अर्थात जो आकाशस्थ सूर्य जैसा वो हो जाएगा ईश्वर बिंबत्व आक्रांतम ईश्वर चैतन्यम प्रतिबिंबत्व आक्रांतम जीव चैतन्यम है तो एक ही चैतन्य और ये जो प्रतिबिंबत्व तो आक्रांत तो हुआ ये आप प्रतिबिंब कहाँ होता है अगर अविद्या में माया में प्रतिबिंबित तो होता है तो एक है एक ही जीव है ईश्वर तो बिंब चैतन्य उसके बाद तो और कुछ बात ही नहीं है जीव अभी इनका मत में एक भी हो सकता है नाना भी हो सकता है तो अगर आप अविद्या माया को एक मानेंगे उसमें प्रतिबिंब एक हुआ जीव एक हुआ अगर अविद्या नाना मानेंगे तब तो फिर वो नाना जीवो हो जाएगा इस मत में दोनों प्रकार के हो सकता है बिंब प्रतिबिंब कल्पना उपाधि कल्पना उपाधिश्च एक जीववाद अविद्या जो बिंब प्रतिबिंब कहते हैं बिंब तो ईश्वर हो गया प्रतिबिंब जीव हुआ एक जीववाद में ये जो उपाधि हुआ प्रतिबिंब के लिए वो अविद्याद में यहाँ ईश्वर तो बिंब है और प्रतिबिंब जो जीव होंगे कहा प्रतिबिंब होगा उपाधि कौन होगा कि तो अंतकरणाय नाना हो गया नाना जीववाद अर्थात विवरण मत में एक जीववाद भी है नाना जीववाद भी है वातिक मत में नाना जीववाद भी है ईश्वर तो जो है वो भी प्रतिबिंबित चैतन्य है इस मत में जीव एक हो सकता है ना ना हो सकता है, है। पक्षे अच्छा, पक्षे मतद्वयम् मतद्वयम् अच्छा ये टीका में दिया पंक्ति बिंब प्रतिबिंब आगे मूल में दिया पंचम पंक्ति बिंब उपाधि एक जीववाद में अविद्याद में तो प्रतिबिंबे जीवे वर्तन्ते उपाधिकृत अच्छा, अच्छा, अच्छा पंक्ति रही अविद्याण उपाधि प्रयुक्त जीव पर भेद अविद्या और अंतकरण ये दोनों उपाधि होते हैं अविद्या होने से एक जीव और अंतकरण से नाना जीव ये उपाधि के चलते जीव और परमात्मा में भेद हो गया परमात्मा जो है वो तो सर्वदा विभिन्न अभी परमात्मा से जीव भेद क्यों हुआ करते उपाधि के लेकर गए? उपाधि दो प्रकार की हो सकते हैं। अविद्या हो सकता है अथवा अंतकरण हो सकता है तो ऐसे अंतकरण उपाधि वाला जीव और चैतन्य ईश्वर है ना और माया में प्रतिबिंबित नहीं है तो इस पक्ष में फिर माया माया साथ, हाँ। एक मतलब शुद्ध है केवल बिंब तो आक्रांत तो हुआ अर्थात हम अभी कल्पना करते हैं कि वो बिंब सूर्य को दर्पणों के साथ कोई संबंध नहीं है कि सूर्य को हम बिंब कह देते है इसी प्रकार के यहाँ क्योंकि दर्पण है इसलिए हम सूर्य को बिंब कहते हैं दर्पण का जहाँ भानी नहीं है सूर्य को बिंब कहेंगे तो जिस समय सूर्य बिंब बन गया उस समय में सूर्य का शुद्धत्व में कोई हानि हुआ वास्तविक तो ऐसे ही ऐसे हैं। खाली दर्पण का सत्ता बुद्धि का सत्ता मान करेंगे हम उसको ईश्वर कह देते है बुद्धि का सत्ता नहीं है तो वही ब्रह्म है ब्रह्म और ईश्वर बिंब हाँ, तो आक्रांत हो जाने से उसको ईश्वर कह दिया अर्थात यहाँ बुद्धि आ जाएगा तो फिर वही ब्रह्म को ईश्वर कहने लगेगा बुद्धि नहीं है तो वो ब्रह्म ही है और ये जो हुआ जीव हुआ ये एक हो सकता है ना ना हो सकता है इसके लिए दो उपाधि हो गया जीव ए, माया हो सकता है माया विद्या अथवा अंत करना जैसे वेदांत में नाना प्रकार से दृष्टान्त देते है समुद्र से थे, हाँ। एक थे, एक नाना इसलिए प्रक्रिया प्रक्रिया नाना, जो हम पकड़ करके चलेंगे वही लक्ष्य में पहुंच जाएंगे क्योंकि इस नया एक दोष देते हैं वेदांत नया एक में ऐसा होगा उनका तो, जो होगा तो एक ही प्रकार के होना चाहिए वेदांत तो कहेंगे ऐसा नहीं है तो आपको जिसी उपाय से भी आपका बुद्धि में वो बैठ जाए क्योंकि हमारा बुद्धि परिछिन्न को ग्रहण करके जीवत्व को ले लिया, इसको हटाना है जिस प्रकार से हटाना है हटा देना है नहीं शास्त्र का कोई निर्णय होगा तो उसी पे चलेंगे निर्णय है की अद्वितीय ब्रह्म है, है। सिद्ध भींग, भींग और से कैसे ये से दोनों ही मिथ्या है नैतन्य जो ईश्वर चैतन्य है ये अभी बिंबत्व आक्रांत हो जाने से उसका नाम पड़ गया ईश्वर जो बिंबत्व आक्रांत नहीं है तो ना। सभी वेदांत जितने दर्शन वे चै इसमें सभी लोग एक मत है बाकी जो आप प्रक्रिया बताते हैं कहीं भी ईश्वर को क्यों बताते हैं कहते बुद्धि है बोल करके विवरण वाले भी कहे बुद्धि आयात ब्रह्म ईश्वर बन गया और दूसरे लोग वार्तिक वाले कहेंगे तो ये अविद्या आया और ये अंतकरण आया दो तो ये दोनों में प्रतिबिंबित हुआ ये सब प्रक्रिया समझाते हैं क्यों जो बिंब है उसको समझने के लिए बिंब अर्थात तो जो बिंबत्व रहित तो बिंब है शुद्ध चैतन्य को समझने के लिए ये सब नाना उपाय बताते हैं समझना है शुद्ध चैतन्य जो कि एक ही है ये सब नाना उपाय इसलिए हमको उपाय में अर्थात तो संशय संशय अर्थात हम क्या करते ना दो उपायों को मिलाना नहीं चाहिए ये अच्छा एक बार शायद गया आगे भी और एक बार कहेंगे कहेंगे वो भिन्न प्रक्रिया है पंचोदशी प्रक्रिया वेदांत परिभाषा प्रक्रिया आप जो प्रत्यक्ष का विषय में आप एक नहीं कर पाएंगे ये अलग अलग हो जाएगा इसलिए कोई भी प्रक्रिया लीजिए वो ठीक है लक्ष्य है कि अद्वैत चैतन्य को समझ जाना तो हम अवचिन्न को प्रतिबिंबवाद में ये नहीं कर पाएंगे जब हम कहते हैं कि जल का समुद्र वो अवचिन्नवाद में जाएगा वहाँ प्रतिबिंब का विचार नहीं है और जल में अगर क्योंकि वहां सूर्य का प्रतिबिंब वो विचार नहीं है वही जल ये बना वो बना वो बना कहते हैं वो सब अवच्छिन्नवाद है अलग तो अलग प्रक्रिया और वेदांत में जो सभी प्रक्रिया को समझने वाले कहेंगे अवच्छिन्नवाद उससे थोड़ा ऊंचा होगा आवासवाद उससे थोड़ा ऊंचा होगा प्रतिबिंब प्रतिमा अर्थात बिंब चैतन्य ही ईश्वर है और वही वास्तविक उपाधि मित्र है तो तो तो ही अच्छा तो तो तो तो? हाँ। है अंतकरण अविद्या से बनेगा अथवा ईश्वर के लिए जो पक्ष में माया को कहे उपाधि तो ये माया है ये तो अविध्या है अविद्यालय तो सत्ता नहीं है और मिथ्या मिथ्या भी भाव भाव पदार्थ पदार्थ है हाँ, भावपदर्त है अभाव पदार्थ नहीं है भाव पदार्थ अर्थात पारमार्थिक भाव नहीं है ये अंतर है हम भाव कहने से नया के लोग भाव मात्र के ये पारमार्थिक होगा मतलब पृथ्वी कहेंगे तो पृथ्वी का परमाणु हम घट बात नहीं परमाणु भाव पदार्थ मात्र के वो में नित्य होना पड़ेगा कहेंगे भाव व्यावहारिक भाव कहते हैं ना पारमार्थिक भाव उनका वो नहीं है उनका व्यावहारिकारमार्थिक नहीं है तो को को के बाकी सब व्यावहारिक अथवा प्रातिक इसको हम व्यावहारिक भाव पदार्थ कहते हैं पारमार्थिक नहीं है ये वास्तविक की जो तीन मत है ना इसको तो हम लोग कोई करीब पांच साल इसको ठीक ठीक बैठाने के लिए महाराजी कभी कोई प्रकरण आने से कहेंगे अब थोड़ा उसको समझेंगे तो फिर जब सभी ग्रंथ पढ़ेंगे तभी तो जाकर तो स्पष्टता आएगा किंतु तो ठीक है दो तीन बार विचार होने से स्पष्ट हो जाएगा अच्छा तो यहाँ अविद्या अंतकरण रूप उपाधि अविद्या अंतकरण ये दो अलग अलग, अलग उपाधि हुआ इसके चलते एक जीववाद नाना जीववाद हुआ और पंक्ति आगे है जीव पर भेद वास्तविक यह होना चाहिए कि उपाधि प्रयुक्त जीव पर उपाधि दो प्रकार के के हो गया ये दोनों के चलते के चलते जीव पर एक जीववाद होगा उपाधिकृत दोषा प्रतिबिंबे जीवे एवंते नहीं रहेगा उपाधिकृत दोष न तो बिंबे परमेश्वर तभी ये प्रतिबिंब मत में विवरण मत में जो वार्तिक मत में दोष आ रहा था योर नहीं आएगा क्योंकि ईश्वरत बिंब हो गया उपाधे प्रतिबिंब उपाधि प्रतिबिंब के पक्ष में एतन मते च गगन सूर्य से जलादो भाषम प्रतिबिंब सूर्य जीव पर भेद गगन सूर्य हो गया बिंब पर जलादि में भाषम जो प्रतिबिंब वो हो गया जीव ए गगन सूर्य हो गया बिंब ईश्वर और जलादि में भाषम जो प्रतिबिंब ये हो गया जीव तो जीव पर से <coughs> आगे शंका करने वाला कहता है नु अस्मिन पक्षे पूर्वोक्त तो दोषा भावे अर्थात तो अभी जो ईश्वर में दोष आ जाता था ये अब नहीं आएगा किंतु दोषातरम अस्त इति शे मूल में अनु ग्रीवास्थ मुखस्य से दर्पण प्रदेश बिंब चैतन्य से परमेश्वर जीव प्रदेशे, प्रदेशे अभाव जो ग्रीवास्थ मुख है वो उपाधि दर्पण देश में रहेगा ग्रीवास्थ मुख दर्पण में रहेगा क्या प्रतिबिंब रहेगा उसका। तो ये नहीं रहेगा ग्रीवास्थ मुख नहीं रहेगा जी। तो अगर आप इसको दृष्टांत तो देते है इसी प्रकार की बिंब चैतन्य प्रतिबिंब चैतन्य देश में नहीं रहेगा प्रतिबिंब चैतन्य कहा होता है अंतकरण में वहाँ बिंब चैतन्य नहीं रहेगा ये दोष तब बिंब चैतन्य परमेश्वर आपका बिंब चैतन्य हुआ ईश्वर वो भी जीव प्रदेश जीव हो गया प्रतिबिंब चैतन्य वहाँ अभी परमेश्वर नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो सर्वान्तरियामित्व न ईश्वर सर्वान्तरिया में नहीं होगा इसी चेक टीका में बिंबश प्रतिबिंब देश अवर्तित्व नियम भाव ये नियम है कि बिंब प्रतिबिंब देश में नहीं रहेगा प्रतिबिंब देश में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब होगा नहीं अर्थात तो अभिन्न हो जाएगा अभिन्न हो जाएगा तो फिर प्रतिबिंब कहा कर पाएंगे तो सिद्धांत कह रहा है कि उक्त नियम आकाशे वे बिंब प्रतिबिंब देश में नहीं रहेगा ये जो आप नियम अधिकार हैं सिद्धांति कह रहे हैं रहे कि आकाश का विषय में इसका व्यविचार होता है तो इसलिए अपरिचिन्न बिंब्य अपरिछिन्न नहीं परिचिन बिंब से तथा तो सिद्धांति दिखा रहे कि आकाश में ये नियम का व्यविचार है तो फिर क्या नियम होगा परिचिन्न बिंब जैसे सूर्य और दर्पण यहाँ बिंब परिचिन है सूर्य अलग है परिचिन्न बिंब से तथात्व तो परिचिन्न बिंब प्रतिबिंब देश में नहीं रहेगा किंतु किन्तु अपरिचिन्न बिंबस तथा तो आकाश आकाश का प्रतिबिंब जब जल में होता है आकाश बिंब और अपरिचिन्न है तो अपरिचिन्न में ये नियम नहीं रहेगा कि बिंब प्रतिबिंब देश में नहीं रहेगा ये नियम नहीं रहेगा इसी प्रकार चैतन्य भी अपरिछिन्न है अपरिछिन्न होने से इसका जो प्रतिबिंब होता है अंतकरण में वहां भी ये रहेगा बिंबो भी, भी रहेगा रहे तो मूल में, में। न तो पूर्व पक्षी कहा कि सर्वांतर यामित्व न सीबिंब तो देश में बिंब नहीं रहेगा सिद्धांत कहता है कि न उत्तर देता है आगे सिद्धांति सा नक्षत्र से जलाद प्रतिबिंबित अभ्र सह्रेघ मेघ मेघ के साथ आक, नक्षत्र आकाश से अर्थात मेघ वाला जो आकाश ऐसा क्यों कहते हैं ठीक टीका में जलादीस्थ आकाश एवं भाति शंका निरासार्थम उत्तम सा सिद्धांती कहता है कि आकाश का प्रतिबिंब जहाँ जल में होता है वहां भी आकाश विद्यमान है इसलिए बिंब प्रतिबिंब एक स्थान पर हो सकते हैं पूर्व पक्षी कहेगा जो आपको दिखता है वहाँ बिंब प्रतिबिंब एक हो बोल करके कहते हैं वो अर्थात ये ऊपर वाला आकाश वहाँ नहीं दिख रहा है वही जो आकाश है वही दिख रहा है अर्थात प्रतिबिंब वहाँ नहीं है वहा वास्तविक एक, एक ही है इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि साब्र नक्षत्र ऊपर वाला देखिए आकाश प्रतिबिंबित तो हो रहा है तो इसलिए साबर नक्षत्र कहा जल स्थान पर जो आकाश है उसको अर्थात यहाँ प्रतिबिंब रूपण नहीं देख रहा है तभी तो साफरा नक्षत्र को कर देता है साबर नक्षत्र से आकाश से जलाद प्रतिबिंबित्व प्रतिबिंबित होता है बिंबभूत महाकाश्या भी भी महाकाश वो जलादि प्रदेश संबंध तो जो बिंब है महाकाश वो भी जलादि देश में है और उसका प्रतिबिंब भी वो जलादि में हो रहा है तो नियम अर्थात तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब देश में नहीं रहेगा ये नियम यहाँ रहा नहीं तो फिर क्या नियम हो गया परिच्छि बिंब प्रतिबिंब देश असंबंधित्व अपी बिंब जब परिचिन होगा तो प्रतिबिंब देश में संबंध नहीं रहेगा किंतु अपरिचिन्न ब्रह्म बिंब से जो बिंब अपरिचिन्न होगा जैसे ब्रह्म उसका प्रतिबिंब देश संबंध अविरोधा अपरिचिन्न बिंब वो प्रतिबिंब देश में भी रहेगा दृष्टांत दे दिया आकाश को तो इस मत को अवच्छिन्नवाद वाले विरोध करेंगे वो कहेंगे आप जो कहते हैं नक्षत्र आकाश प्रतिबिंबित होता है वो आकाश कोई प्रतिबिंब होगा नहीं उसका तो कोई रूप इत्यादि नहीं है इसलिए जो प्रतिबिंबित होता है तो अभ्र नक्षत्र ही प्रतिबिंबित हो रहा है आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है नहीं होने से प्रतिबिंब वाद ठीक नहीं है ये अवच्छिन्न वाद तो इसलिए अवच्छिन्न ठीक है वो आगे कहेंगे ठीक है हमें भ्राधिकम एव तबते न आकाशम तो अभ्र अर्थात अभ्र नक्षत्र यही प्रतिबिंब हो रहा है आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है रूप रहित आकाश में रूप नहीं है तो कैसे प्रतिबिंब होगा लेकिन शुद्ध जन्म में कभी कभी देख देना नहीं है और नक्षत्र भी नहीं फिर भी एक नीचे गहरा गड्ढा दिखता है हाँ तो इसलिए ये वचस्पति उसको कहे आजकल विज्ञान जो कहता है वास्तविक आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है ये जो नील आलो को फैला हुआ है उसी का ही प्रतिबिंब हम जो नीला देखते हैं ना नीला कोई पदार्थ थोड़ी है तो ऊपर पदार्थ है उसका हम जो देखते हैं हमको नीला दिखता है दिखता है आकाश और नीला है क्या नहीं ये क्या चीज दिख रहा है तो इसलिए कहते हैं जो दिख रहा है वाला दिख रहा है वही प्रतिबिंबित हो रहा है वह कहेंगे जो दिख रहा है चक्षु से वही प्रतिबिंबित हो रहा है और जो दिख रहा है नीला बोल करके कह रहे हैं आकाश तो नीला नहीं है इसलिए जो नीला दिख रहा है वो आकाश नहीं है क्योंकि आकाश नीला नहीं है और जो दिख रहा है वही प्रतिबिंबित हो रहा है इसलिए आकाश प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है ऐसा करते है अवचिन्नवाद थी उसका कभी किसी घर की परछाई पड़ती है घर की परछाई का अंदर का जो पोलापन है वो भी तो दिखता है तो ये जो हम कहते हैं हाँ। तो हम आकाश को नहीं देख रहे हैं वहां जो प्रकाश उसको देख रहे हैं प्रकाश कम होते दूर दूर होते प्रकाश कम होता है दोष अंक का इसलिए वो दिख रहा है नहीं तो ये जैसे ना, ना ये जो हमको नीला दिखता है ये इसका कारण है की जो सूर्य का सात रंग होते हैं उसमें जो नीला रंग है वो सबसे फैलने वाला है और जो लाल रंग है वो फैलेगा नहीं इसलिए सब सिग्नल में लाल व्यवहार करते हैं वो फैलेगा नहीं फैलेगा तो ज्यादा दूर तक तो जाएगा नहीं वो एकदम अर्धा सीधा जाएगा जो फैल जाएगा वो ज्यादा दूर क्योंकि फैल जाएगा तो उसका शक्ति वही क्षीण हो जाएगा ना तो जो नीला होता है वो ज्यादा फैलता है यद्यपि सात रंग यहाँ है किंतु तो नीला फैलने से नीला ही दिखता है ज्यादा फैलता है वहां तो ये जो हम देखते हैं ये वास्तविक तो कि सूर्य किरण का नीला फैला हुआ है इसलिए देखते है कहते कि ये नीला फैला हुआ है आकाश में कैसे फैलेगा लेकिन तो आकाश में नहीं फैलता है इसलिए लोग कहते है कि ये जो कण है धोली जो कण है कोई पदार्थ है तो इस जगह में आलोक है है जी। दिखता नहीं किंतु यहाँ दिखता है आलोक हम जो कहते हैं कोई द्रव्य दिखता है आलोक विशिष्ट द्रव्य दिखता है इसी प्रकार की यहाँ सब जो छोटे छोटे कर्ण है वो सब आलोक के साथ संबंधित हो करके हमको ये नीला दिखता है अर्थात तो उतने सब छोटे छोटे कर्ण ये भरे हुए हैं उसी के साथ जहां ये कर्ण नहीं रहेंगे वहा नीला दिखेगा कहते हैं तीन सौ किलोमीटर के ऊपर और आकाश आपको नीला नहीं दिखेगा पूरा एकदम घन अंधकार रहेगा अर्थात सूर्य बोलो कहते हैं ना सूर्य ऐसा है जैसे रात में कोई दूर में लाइट जलता है हमको जैसे दिखता है अब तीन सौ किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे ऐसे ही दिखेगा अर्थात पूरा गार्ड अंधकार जहां एक जलता है उधर ही दिखेगा क्यों ये फैलाने के लिए जो पदार्थ है वो वहां नहीं है इसको अर्थात फैलाने के तो अवच्छिन्न वाद वाले वाचस्पति वो कहते हैं कि ये सब हम प्रकाश को ही देखते हैं हम कोई आकाश को देते <coughs> बहुत विलक्षण विज्ञान चीज कहे हैं वो तो कहते हैं कि जो चक्षु जाता है विषय देश में बाकी लोग सब कहे हैं भाषाकार इत्यादि भी कहे हैं वो प्रमाण देते हैं और वो भी बाकी कहे की वो आता है अर्थात तो आलोक रश्मि आता है जो विज्ञान नहीं कहता चक्षु जाता है विज्ञान कहता है आलोक रश्मि आता है वाचस्पति कहे हैं आलोक रश्मि आता है चक्षु में और वो बलवान है क्यूँकी आलोक रश्मि सूर्य का है सूर्य बलवान है इसलिए आलोक रश्मि आंख में आता है बात सत्य है किंतु चक्षु का रश्मि भी जाता है तो सूर्य का और चक्षु का सूर्य बलवान है चक्षु कमजोर है इसलिए यह जाने पर भी अभिभव हो जाता है दब जाता है तो पता नहीं चलता इसलिए विज्ञान कहता है कि ना ना ना वस्तु का आलोक चक्षु में आता है वाचस्पति कहते हैं वस्तु का आलोक चक्षु में आता है ठीक है ये भी जाता है ये दुर्बल होने से पता नहीं चलता जब हम भागुमती पड़े हो आश्चर्य हो गए तो जो विज्ञान आज कह रहा है वो उसको 12 पंद्रह तेरह सौ साल पहले कह दिए है ये आता है वो कर दिया तो इसलिए ऋषि जो कहते है ना ऋषि तो ऋषि होते है अच्छा तस्वी रूपरहित्व तो रूपवत टीका में आकाश का प्रतिबिंब नहीं है वाचस्पति मत वाला कहते हैं तस्य तस्वीरहित रूप रूपरहित प्रतिबिंबित तत्व जो है रूपवत एवं प्रतिबिंबित तत्व दर्शन जो रूप वाला होगा उसी का ही प्रतिबिंब होगा हो तो से तथा निरूप से ब्रह्मणों न प्रतिबिंब संभव अच्छा यहाँ में कि नया एक लोग हैं मतलब वाचस्पति भी यहाँ इस समान बात कहते हैं तथा निरूपस्य ब्राह्मण न प्रतिबिंब संभव इति आसंख्य पहले शुरुआत में ये बात आया था आसंख्य परिग्रति पूर्व पक्षी कह रहे न चाहूपहीन से ब्राह्मण न प्रतिबिंब संभव अच्छा 40 हो गया अब जाकर के घंटे लगा करके रूपहीन से ब्रह्मो प्रतिबिंब न संभव तो यहाँ अनुमान हो गया तो न क्यों एक अनुमान हो गया रूपवत एव तथा तो दर्शनाथ ऐसे पूर्व पक्षी कहा तो इसलिए ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं होगा सिद्धांत कहता है कि नच न ठीक है में किंग रूपवत एवं प्रतिबिंब उत रूपवत द्रव्यस्य दो विकल्प इति किए विकल्प आद्यम प्रत्याह आद्य हो गया कि रूप वाले का ही ये प्रतिबिंब होगा सिद्धांत कहता है कि मूल में रूपस्य प्रतिबिंब दर्शन इसलिए रूपवत एवं प्रतिबिंब ये कैसे कहेंगे क्योंकि जो रूप है वह निरूप है सिद्धांत कौन है सिद्धांति अर्थात प्रतिमा पूर्व पक्षी नया अविन्नवाद वाले मुख्यतः न्यायिक क्योंकि नया नयायको लेकर के खंडन कर रहे हैं वाचस्पति मत आगे देंगे जिनके साथ ये न्यायिक का यहाँ प्रथम पंक्ति समान है इसलिए नयायिक्षी होगा निरूप्या प्रतिबिंब ये प्रतिबिंबवाद वाले यहाँ सिद्धांत आगे टीका में द्वितीय अनुद्य दूषयते द्वितीय हो गया रूप वाले द्रव्य का प्रतिबिंब होगा इनके रूप वाले का प्रतिबिंब होगा कहेंगे तो रूप स्वयं हो गया निरूप उसका ही प्रतिबिंब होता है द्वितीय में नच द्रव्यस्य प्रतिबिंब अभाव निरूप मात्र अभाव नियम नहीं है क्योंकि निरूप रूप हो गया उसका प्रतिबिंब हुआ इसलिए निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब अभाव ये नियम कहेंगे तो सिद्धांत उसका उत्तर देता है आत्मनो द्रव्य तो अभाव आत्मा द्रव्य नहीं है ये बात पहले कहा था प्रथम जो विचार आरंभ हुआ था वहां कहा था आत्मा द्रव्य नहीं है तो क्यों आत्मा द्रव्य नहीं है ठीक है में कहा यत समवायिक कारणम गुणाश्रय हो व्रव्य गुण तो द्रव्य होने के लिए ये दो चीज होना चाहिए समवाही कारण होना चाहिए अथवा गुणों का आश्रय होना चाहिए ब्रह्मो किन्तु ये समवाय कारण भी नहीं है गुणों का आश्रय भी नहीं है तो क्यों ब्रह्म समवाय कारण अथवा गुण का आश्रय नहीं है तो कहते हैं आत्मनिर्गुण टीका आत्मा निर्गुण है निर्गुण होने से आत्मा गुण का आश्रय नहीं होगा आत्मा द्रव्य नहीं होगा और दूसरा समवाय से असिद्धे समवाय असिधे सिद्धांत समवाय को खंडन किया था समवायोग नित्य मानते हैं सिद्धांत कहता है ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वसे नित्यत्व तो ये भी नित्य नहीं है तो समवाय नहीं है तो जो समवाही कारण और गुणाश्रय द्रव्य का लक्षण है ब्रह्म में ये दोनों चीज घटेगा नहीं नहीं होने से द्रव्य तो अभावश्यक उक्त ब्रह्म द्रव्य नहीं है तो अरूप निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होगा किंतु ब्रह्म द्रव्य ही नहीं है पहले कहता था निरूप का प्रतिबिंब नहीं होगा किंतु निरूप रूप का प्रतिबिंब हो गया इसलिए द्रव्य विशेषण जोड़ा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म द्रव्य नहीं है इसलिए ब्रह्म का प्रतिबिंब संभव है अच्छा यहाँ वास्तविक क्या होता है दृष्टांत तो देते हैं यह दर्पण जल इत्यादि सबको लेकर के दृष्टांतिक में बुद्धि में प्रतिबिंब होने का चीज नहीं। बुद्धि में जहाँ प्रतिबिंब होगा वहां रूप का क्या बात है बुद्धि में जो चीज प्रतिबिंब वहा चक्षु का कोई मतलब गमन है नहीं है तो, किन्तु दृष्टान्तों में यह सब विवाद चल रहा है दृष्टांत में अगर विवाद सफल हो जाएगा सिद्धांत को थोड़ा कठिन पड़ेगा अभी क्या ना दृष्टांत खंडन नहीं हो पाने से सिद्धांतिका दाष्टान्तिक में अधिक विचार और ज्ञान है अगर दृष्टांत खंडन सब हो जाएगा सिद्धांतिक को फिर कहना पड़ेगा प्रमाण करना पड़ेगा बुद्धि में कैसा प्रतिबिंबित होगा तो बुद्धि में अर्थात कहेगा कि फिर बुद्धि में प्रतिबिंबित अर्थात हमको लगता है हम है इसी प्रकार के प्रतिबिंब इत्यादि का विचार द्रव्यस्य प्रतिबिंब पाएंगेब अपि क्योंकि ये जो नया के कि वाचस्पति वाले कह दिए कि आकाश का प्रतिबिंब नहीं होता है वो तो अभ्र नक्षत्र इत्यादि का होता है तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि निरूप द्रव्य आकाश का प्रतिबिंब अगर नहीं भी मानेंगे तो भी निरूप से अद्रव्य ब्रह्मणों रूपवत प्रतिबिंबत्व संभवती ब्रह्म द्रव्य नहीं है तो निरुप अद्रव्य रूप रूप द्रव्य नहीं है अद्रव्य है अद्रव्य और निरुप हो गया रूप उसका प्रतिबिंब जैसा होता है ब्रह्म का भी ऐसा हो जाएगा आकाश का चाहे न हो क्योंकि आकाश द्रव्य है निरूप का प्रतिबिंब नहीं होगा निरूप अद्रव्य का प्रतिबिंब हो जाएगा कल का पाठ में आया था सौ अठावन दो, दो पांच आठ मूल में द्वितीय पंक्ति में था तस्व्यायाम एवं रूपा प्रलय इसको आरंभ किया था जीव अहंकार जीव अहंकार का हिरण्य गर्भ अहंकार में हिरण्य गर्भ अहंकार का अविद्या में इस प्रकार हुआ था तो यहाँ ये प्राकृतिक प्रलय नहीं हो पाएगा क्योंकि हिरण्य गर्भ अविद्या में प्राकृत प्रलय में हिरण्य मुक्त हो जाता है अविद्या में नहीं जाएगा इसलिए इसको नैमित्तिक मानना निर्णय किए थे किंतु आगे दे दिया एवं रूपा प्रलयः बहुवचन किया इसलिए यहाँ केवल और नैमितिकों को लेकर के प्रलया नहीं कर पाए अर्थात इसी प्रकार की सारे प्रलय इस प्रकार की क्योंकि सारे प्रलय तो फिर घटेगा नहीं अर्थात यथा यथा जिसमें जैसा घटेगा वहां ऐसा घटा लेना है तो अर्थात ये सभी प्रकार की प्रलय अर्थात ये प्राकृतिक होगा नैमितिक प्राकृतिक में क्या होगा जीव और हिरण्य गर्भ में हिरण्य गर्भ अविद्या में ये नहीं होगा जीव और प्रकृति में जाएंगे हिरण्य गर्भ मुक्त हो जाएगा तो इस प्रकार लोय होगा जहां जैसे हुआ इस प्रकार आगे इति अभिप्रेत्य सिद्धांत भी समाधान दे दिया कि ब्रह्म द्रव्य नहीं है अभी कहता है कि ब्रह्म को द्रव्य मानने पर भी दोष नहीं है अर्थात तो ब्रह्म निरूप हुआ और द्रव्य हुआ निरूप का प्रतिबिंब नहीं होगा तो ब्रह्म निरूप है और द्रव्य है फिर भी सिद्धांति कहते हैं कि फिर भी प्रतिबिंब होगा क्यों तो कहते हैं एक अधा है एकधा अभिशूति प्रमाण है इसके लिए बाम पार्श्व में अंतिम पंक्ति में मूल में लेफ्ट साइड में एकधा बहुधा चश्यते जलचंद्रवत अर्थात तो वो जो ब्रह्म है एकधा अथवा बहुधा तो ये से तो ये प्रतिबिंब तो होगा क्यों श्रुति प्रमाण अभी तर्क से नहीं कर पाएंगे तो श्रुति प्रमाण है ये होगा एकधा एक ईश्वर रूपेण बहुधा जीवात्मना नाना रूप ये हो जाएगा अभी एकधा ईश्वर रूपेण जलचंद्रवत अर्थात ये आभासवाद को लेकर के कह रहे हैं ये प्रतिबिंबवाद अर्थात ये विवरण मत नहीं है क्योंकि आभासवाद में ही ईश्वर भी प्रतिबिंब है तो एकधा एकधा जल चंद्रवत जल चंद्र एकधा भी हो सकता है बहुधा भी हो सकता है जल चंद्र ये प्रतिबिंब है प्रतिबिंब एक भी है बहुत भी है प्रतिबिंब एक होने से ईश्वर प्रतिबिंब बहुत होने से जीव अर्थात ये आवासवाद को लेकर के कह रहे हैं ये क्या लिखा है क्या से? के आगे में एक सौ बिंदु उपनिषद जो उपनिषद उपनिषद, है, १०८ उसमें है ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद एक आत्मा भूते भूते है हैूतात्मा भूते बहुते व्यवस्थित एकधा बहुधा चिश्यते जल चंद्र वो पूरा मंत्र है अच्छा टीका में आगे दक्षिण पश्चिम बहुधा जीवात्मना आदि जीवात्मा <coughs> अच्छा आगे इसी पृष्ठ में में यथा विवस्वान अपो बहुधाय बहुधे को अनुगच्छम इत्यादि यथा विवस्वान सूर्य जैसे सूर्य एको अपो बहुधा यथा एकः अपो भिन् अपो बहुधा अनुगछन अपह अती बहुवचन बहुधा अनुगछन बहुत सारे को एक ही सूर्य अगछन तो भिन्ना ज्योतिरात्मा नाना हो जाता है भिन्ना ज्योतिरात्मा आत्मा स्वरूप भिन्न ज्योतिस्वरूप एक ही सूर्य बहुत सारे जलपात्र को अवर्तन करता हुआ नाप हो जाता है इत्यादि इत्यादि टीका में इसको आदि उपाधिना देव एवं लेखने आदिपदन उपाधि अय आत्मा उपाधिना देश भेद क्रियते तो उपाधि के द्वारा क्षेत्र में भेद रूप करता है हे तो अयम अज देव आत्म एक है अज है देव है देव, देव अर्थात प्रकाशमान ये होने पर भी उपाधि के द्वारा क्षेत्र में भेद रूप करता है उपाधि नाना होने से नाना हो गया इति वाक्य शेषो ग्राह्य ये जो इसी पृष्ठा में मूल में जो मंत्र दिया यथा ही ज्योतिरात्मा विवस्वन इसी मंत्र का उत्तरार्ध है बिंब प्रतिबिंब भाव अनुमान बिंब प्रति बिंब ये पूर्व पक्षी वाम पार्श्व में मूल में प्रथम पंक्ति में कहा था नूपहीन रूपहीन से ब्राह्मणो न प्रतिबिंब संभवः ये पूर्व पक्षी कहा तो सिद्धांत ये भी कह रहा है कि ये अनुमान ये ठीक नहीं है मूल में ब्रह्म प्रतिबिंब अभाव अनुमान से बाधित <coughs> ये दो श्रुति दे दिया ये दोनों श्रुति के द्वारा जो प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा ये बात आप कर रहे हैं श्रुति के द्वारा आपका अनुमान बाध हो जाएगा अनुमान स्वयं करा के दे देते हैं ब्रह्म न प्रतिबिंबितुम अर्ति अचाक्षुसत्वात गंधाधि जैसे गंध का प्रतिबिंब नहीं होता है ऐसे ब्रह्म का भी नहीं होगा क्यों अचाक्षु सत्वा ब्रह्म नहीं है प्रतिबिंब उसी का होगा जो चाकु है अर्थात रूप वाला है तो इति एवं रूप अनुमानस्य तो इस प्रकार की अनुमान के द्वारा बाद हो जाएगा इसलिए ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं होगा ये बात नहीं है प्रतिबिंब होगा अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर आप लोग गी गीता का पाठ में जाते हैं नहीं जाते हैं जाते हैं पार्ट को आपको दो चालीस में घंटे लगाना पड़ता है अच्छा। साढ़े तीन में वो पार्ट चालू हो जाता है ना तो जैसे भी है ए, वो कठिन और दस मिनट तो कर सकते हैं हाँ अच्छा। कर सकते हैं किन्तु तो हम वही टारगेट लेके ज्ञान है तो पूरा होना अभी तक हम आधा आधा रहते हैं हैं तो तो तो घंटा भी ले सकते खत्म होने थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है से जल्दी पूरा हो जाएगा आप लोगों को आना भी नहीं पड़ेगा हाँ ठीक है ठीक है ये बीमार है ज्यादा पड़ने से मोबाइल लेने का दिमाग ठीक है ये परांजी मोबाइल कर ठंडी का दिन में भोजन अधिक चाहिए विश्राम अधिक करना। उसे चाहिए करना है